प्रश्नोत्तर मणिमाला संत महात्मा प्रश्न साधु संत और महात्मा तीनों में क्या अंतर है उत्तर जो साधन में तत्पर है वह साधु है जिसने साधन करके अनुभव कर लिया है और जिसकी वाणी आचरण आदि सब में सत तत्व उद्घासीित होता है वह संत है जिसकी दृष्टि में मैं मेरे तू तेरे का भेद नहीं रहा जिसका सब प्राणियों के प्रति समान भाव हो गया वह महात्मा है गृहस्थ गृहस्थ सन्यासी आदि सभी वर्ण आश्रम देश वेश आदि के व्यक्ति साधु संत या महात्मा हो सकते हैं गेरवा वस्त्रधारियों के वेश में ज़्यादा साधु संत महात्मा हो चुके हैं इसलिए इस वेश को लेकर भी लोग साधु संत महात्मा कह देते हैं प्रश्न महात्मा शरीर छूटने पर सर्वव्यापी होता है या पहले उत्तर वह सर्वव्यापी तो मुक्त होते ही हो जाता है केवल लोगों के दृष्टि में देह का आवरण दिखता है प्रश्न फिर शरीर छूटने के बाद उनका प्रचार अधिक क्यों होता है उत्तर शरीर के रहते हुए उनका मत एक व्यक्ति का दिखता है परंतु शरीर छूटने के बाद व्यक्ति का मत न दिख केवल सिद्धांत दिखता है मत की अपेक्षा सिद्धांत का लोगों में अधिक प्रचार होता है व्यक्ति को लेकर मत होता है और तत्व को लेकर सिद्धांत होता है प्रश्न संत महात्मा को कोई आदेश देना हो तो स्वप्न में क्यों देते हैं उत्तर जागृत में वे आज्ञा दें और वह उसको न माने तो पाप लगेगा इसलिए वे स्वप्न में आज्ञा देते हैं स्वप्न में दी गई आज्ञा अगर न माने तो पाप नहीं लगेगा और माने तो लाभ होगा प्रश्न भगवान की लीला को देखने से जो मोह होता है वह तो लीला के श्रवण से दूर हो जाता है परंतु संतों की लीला आचरण देखने से जो मोह होता है वह किस उपाय से दूर होता है उत्तर संतों की लीला देखने से जो मोह होता है उसके नाश का उपाय है उनकी तात्विक बातों की तरफ ध्यान दें उनके आचरणों की तरफ नहीं कारण कि उनके आचरण देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार तथा सामने वाले व्यक्ति के भाव के अनुसार होते हैं जिनको हम पूरा नहीं समझ सकते प्रश्न तेज बुखार में भी संतों को आनंद क्यों होता है उत्तर कारण कि उनकी दृष्टि लाभ पर रहती है कि हमारे पाप कट रहे हैं जैसे कांटा निकालते समय पीड़ा होती है तो वह बुरी नहीं लगती स्त्री प्रसव की पीड़ा को भी पूर्वक सहन कर लेती है कि पुत्र हुआ है प्रश्न संतों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं उत्तर यदि शासक लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हों तो संतों को राजनीति में आना ही चाहिए अगर स्वार्थ भाव न हो और केवल परहित का भाव हो तो राजनीति बाधक नहीं है प्रश्न संतों में परस्पर संगठन कैसे हो उत्तर संतों में संगठन तभी होगा जब सबका उद्देश्य एक ही हो यदि उनमें बाहर से एकता करना चाहे तो वह नहीं हो सकती क्योंकि बाहर से सब अलग अलग विधियों का पालन करते हैं अतः संतों को चाहिए कि वे अपने सिद्धांत पर अपने उद्देश्य पर जन्म रहे प्रश्न संत महात्मा उपदेश देते हैं तो उनकी क्या दृष्टि रहती है उत्तर वे लोगों की दृष्टि में उनको उपदेश देते हैं उनको भगवान में लगाते हैं परंतु उनकी अपनी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं वासुदेव सर्वम जिस स्थिति में सामान्य लोग हैं उसी स्थिति में उतरकर वे उपदेश देते हैं प्रश्न एक बात आती है कि संत दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और एक बात आती है कि संत वास्तव में न अपने दुख से दुखी होते हैं न दूसरों के दुख से इसका तात्पर्य क्या है उत्तर जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं पर समुद्र के भीतर लहरें नहीं हैं ऐसे ही संत व्यवहार में सुखी दुखी होते दिखते हैं पर भीतर तत्व से वे न सुखी होते हैं न दुखी वे दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते प्रत्युत उनका दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं प्रश्न किसी संत ने उनके अनुभव की बात पूछनी चाहिए या नहीं उत्तर पारमार्थिक विषय में अनुभव की बात पूछना और अनुभव की बात कहना दोनों ही उचित नहीं है लौकिक विषय में भी यह पूछना कि तुम्हारे पास कुल कितने रुपये हैं असभ्य माना जाता है मेरे पास बैंक में इतने रुपये हैं यह भी कोई नहीं बताता यह पूछने कहने की बात ही नहीं है क्या भगवान रुपये से भी रदती है दूसरी बात जो अनुभव की बात पूछता है उसमें उस संत के प्रति अश्रद्धा रहती है अगर कुछ अश्रद्धा अविश्वास संदेह न हो तो वह पूछता ही क्यों संत उत्तर दे कि हाँ मेरे को परमात्म तत्व का अनुभव हुआ है तो उससे पूछने वाले के मन में अश्रद्धा ही पैदा होगी कि आत्मश्लाघा करते हैं अगर संत कहे कि अनुभव नहीं हुआ तो भी अश्रद्धा ही होगी उपनिषद में शिष्य अपने गुरु के प्रति कहता है नाहम मन्नेस ना वेदेत नो न वेदेत वेद यो न तद्वेद वेद तद्वेद ढोल वेदे वेद चेणोपनिषद वेद वेद मैं तत्व को भली भांति जान गया हूँ ऐसा मैं नहीं मानता और न ऐसा ही मानता हूँ कि मैं तत्व को नहीं जानता क्योंकि जानता भी हूँ मैं तत्व को जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ ऐसा संदेह भी नहीं है हम में से जो कोई भी उस तत्व को जानता है वही मेरे उक्त वचन के तात्पर्य को जानता है अतः अनुभव की बात पूछने से पूछने वाले की हानि अश्रद्धा ही होती है लाभ नहीं होता तीसरी बात अनुभवी महापुरुष की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं होता उनके दृष्टि में ज्ञानी अज्ञानी का भेद होता ही नहीं उनके दृष्टि में ज्ञान सब में है पर बेचारे समझ नहीं मैं हूँ ऐसे अपनी सत्ता को सभी मानते हैं पर फूल से शरीर को लेकर सत्ता मानते हैं वास्तव में ज्ञान नहीं होता प्रत्युत अज्ञान का नाश होता है ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है इसलिए अनुभव होने पर ऐसा नहीं दिखता कि पहले नहीं था अब अनुभव हुआ है प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक दिखता है कि यह तो पहले से ही है नया क्या हुआ पूछने वाला तो अनुभव की बात पूछ लेता है पर अनुभवी संत इसका उत्तर कैसे दें अगर वह कहे कि मेरे को अनुभव हो गया तो असत्य का दोष लगेगा क्योंकि वह ऐसा मानता ही नहीं कि मेरे को अनुभव हुआ है दूसरों को नहीं उपनिषद में आया है कि जब राजा जनक ने कहा कि वे एक हजार गाय हैं जो ब्रह्मज्ञानी को हो वह उनको ले जाए तब जी खड़े हो गए और अपने शिष्य से बोले किस गायों को बेचो राजा जनक के होता असवल ने पूछा कि क्या सब में तुम ही ब्रह्म हो तब याद के बल्किजे ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी को तो हम नमस्कार करते हैं हमें तो गायों की जरूरत है इसलिए उनको ले जाता हूं अगर तुम्हें कोई शंका हो तो प्रश्न करो सच्चा संत कौन है जो अपना उद्धार कर चुका है और दूसरे का उद्धार करने के सिवाय जिसमें दूसरी कोई इच्छा नहीं है जिसमें स्वार्थ की गंध भी नहीं है जिसको सिवाय उद्धार के संसार से और कोई मतलब नहीं कुछ लेना नहीं